भागवत कथा दसम श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद जब सवेरा होने लगता मुर्गे बोलने लगते तब वे श्री कृष्ण पत्निया जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती उस समय पारिजात की सुगंध से सुबासित भीने भी वायु बहने लगती भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते पक्षियों की नींद उजड़ जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते रुक्मणि जी अपने प्रियतम के भुजपात से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुँह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था परीक्षित भगवान का वह आत्म स्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है वैसे वह आत्म स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश है इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श नहीं कर सकती इसी से प्रकाश्य प्रकाशक भाव उसमें नहीं है जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्मशक्ति विष्णुशक्ति और रुद्रशक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्तारूप और आनंद स्वरूप है इसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते इसके बाद वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या बंदन आदि करते इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते क्यों न हो वे सतपुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करते इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्या, ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौवों का दान करते उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती सिंह में सोना और खुरों में चांदी मर जाती वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृग और तिल के साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौें इस प्रकार दान करते तदनंतर अपनी विभूतिरूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते परीक्षित यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है फिर भी वे अपने पीताम्बरादि दिव्य वस्त्र कौस्तुभादि आभूषण पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते फिर पूर्वासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपने अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते वे पुष्पमाला ताम्बूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण स्वजन संबंधी मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम मिलाते। भगवान यह सब करते होते जब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सातकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करतीं। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते परीक्षित तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु ये छह उर्मिया नहीं सताती इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती उस समय यदुवंशीवीरों के बीच में यदुमन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं परीक्षित सभा में विदूषक को लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करते। उस समय मृदंग वीणा पखावज बासुरी झांझ और शंख बजने लगते और सूत मागध तथा वंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कह कर सुनाते एक दिन की बात है द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का उन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे जिनकी संख्या बीस हजार थी जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं प्रभो हमारी भेदबुद्धि मिटी नहीं है हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं